श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंद धेनुका सुर का उद्धार और ग्वाल बालों को कालिया नाग के विष से बचाना श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था में अर्थात छठे वर्ष में प्रवेश किया था अब उन्हें गौवे चराने की स्वीकृति मिल गई वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौवे चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते यह वन गौवों के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था आगे आगे गौवें उनके पीछे पीछे बाँसुरी बजाते हुए श्याम सुन्दनर तदनंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार बिहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया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 कि उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नूतन कोपलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते मुश्करात, मुस्कुराते हुए से अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा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 इनका जीवन धन्य है आदि पुरुष यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्रायः भवरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते भाई जी वास्तव में आप ही स्थिति करने योग्य है देखिए आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं हरनिया मिग्नैनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछ चितवन से आपके प्रति प्रेम पर प्रकट कर रही हैं आपको प्रसन्न कर रही हैं ये कोयले अपने मधुर कुहू कुहू ध ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही हैं ये वनवासी होने पर भी धन्य है क्योंकि सतपुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथियों को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है यहाँ के वृक्ष लताएं और झाड़ियाँ आपके उंगलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही हैं आपकी दया भरी चितवन से नदी पर्वत पशु पक्षी सब कितार्स हो रहे हैं और ब्रज की गोपियाँ आपके वक्षस्थल का स्पर्श प्राप्त करके जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी भी लालायित रहती है धन्य धन्य हो रहे हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं परिच्छेद इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गवों को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएँ करने लगे एक ओर भगवाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुर तान छेड़े रहते हैं तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मटवाले भौरों की सुरूली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजने लगते हैं और कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमक ठुमक नाचने लगते हैं और ऐसा नाचते हैं कि मयूर को उपहासास्पद बना देते हैं कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से वाणी से दूर गए हुए पशुओं को उनका नाम लेकर लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल बालों का चित्त भी अपने वश में नहीं रहता कभी चकोर क्रौंच कराकुल शकवा भरदुल और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते तो कभी बाघ सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत की लीला करते जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद के तकिए पर सिर रखकर लेट जाते तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते पंखा छलने लगते और इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते जब ग्वाल बाल नाचने गाने लगते अथवा ताल ठोक ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते तथा किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की सेज पर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रख लेट जाते परीक्षित उस समय कोई कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बड़े बड़े पत्तों या अंगोछियों से पंखा झलने लगते किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ आती तो वह धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगता भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा रखा था वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक गोप बालों ही मालूम पड़ती स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती हैं वे ही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे परीक्षित ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्य ऐश्वर्यमय लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे श्री रामा एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तोत्र कृष्ण छोटे कृष्ण आदि बाल बाल ग्वाल बालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा हम लोगों को सर्वदा सुख पहुँचाने वाले बलराम जी आपके बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है हमारे मनमोहन श्री कृष्ण